आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी जानते हैं हम लोग कुछ खास लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं तो आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी संस्थान से ज्योति दीदी जी है जो खेड़ ब्रह्मा में अपना सेवा केंद्र संभालते हैं और काफी अच्छा सेवाएं दे रही हैं बहुत समय से हैं चालीस सालों से शायद वो सेवा दे रहे हैं इस फील्ड में और आध्यात्मिक क्षेत्र में किस तरह से उन्होंने एंट्री किया और उनका कैसे आध्यात्मिक जीवन बना सारी बातें हम उनके द्वारा सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से ज्योति दीदी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में शैन मैं बचपन से लेकर के बम्बई अंधेरी में मेरा जीवन काल व्यतीत हुआ एसएससी में मैं पढ़ती थी उसी समय पर राखी का पर्व था और उसी पर्व के दिन माऊसी के बेटे को राखी बांधने के लिए हम लोग मलाड में गए हुए थे तो वहाँ बहुत अच्छा एग्जीबिशन लगा हुआ था ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का तो भाई ने वो एग्ज़िबिशन देखा उनको बहुत अच्छा लगा था तो वो ही राखी के पावन पर्व पर हमको एग्ज़िबिशन दिखाने के लिए हमको ले गए मैं और मेरी बड़ी बहन हम दोनों ही बहने उनकों के साथ गए तो प्रदर्शनी आदि देखी बहुत अच्छी प्रेरणा मिली कि ऐसे सहज राज्योग और ईश्वरीय ज्ञान को तो हमें बुद्धि की एकाग्रता के लिए और श्रेष्ठ जीवन के लिए जरूर अपनाना चाहिए उनके बाद हमने सप्ताह शिविर की और शिविर करने के बाद हमारी पढ़ाई वो भी चलती थी और पढ़ाई के साथ साथ ये रोज़ एक घंटा ये ईश्वरीय ज्ञान के लिए भी बम्बई कांदीवली सेवा केंद्र पर हम नियमित रूप में वहाँ लाभ लेते थे और उनके साथ साथ कॉलेज भी की और कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ भी जब ये देखा ये बहुत अच्छा श्रेष्ठ जीवन चरित्रवान जीवन हमारी बन रही है उसी की प्रेरणा को लेकर के हमने ये सोचा कि अपनी जीवन को ईश्वरीय सेवा के प्रति समर्पित करें, जिससे अनेक आत्माओं का हम कल्याण कर सकें तो इसी रीति से हमने इस आध्यात्मिक मार्ग को अपनाया जीवन को श्रेष्ठ उन्नत बनाने के लिए ज्योति दीदी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया किस तरह से आपका जो है ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़ना हुआ और एक राखी का फंक्शन के माध्यम से आप एग्जीबिशन देखने गए और वहाँ आपको अच्छी लगी बातें फिर आपने आगे बढ़ना शुरू किया और फिर साप्ताहिक शिविर होता है उसको भी आपने अटेंड किया तो मैं एक बात और पूछना चाहूँगा जैसे अंधेरी में मायावी नगरी कहते हैं मुंबई को वहाँ पर आप रहते थे और दसवीं कक्षा में आप पढ़ रहे हैं उस समय आपको ये अध्यात्मिक ज्ञान के बारे में पता चला क्या इसके पहले भी आपने कुछ ऐसा सोचा था कि आपने जीवन में जैसे बच्चे लोग सोचते हैं ना मुझे डॉक्टर बनना है इंजीनियर बनना है तो आपने क्या सोचा था कि आपको क्या बनना है उसके पहले ये इच्छा थी पेरेंट्स ये चाहते थे कि हम सीए बने तो उसके कारण से एट स्टैंडर्ड से लेकर के ही हमको कॉमर्स वो उसमें हमको एडमिशन दिलवाया था तो जिसके कारण से माना कि मैंने ओल्ड एस तो एट स्टैंडर्ड से लेकर के मैंने ये कॉमर्स का अभ्यास किया था लक्ष्य का था लेकिन ये ईश्वरीय ज्ञान की प्रेरणा से फिर अंदर से ये हुआ कि नहीं अभी ज़्यादा वहाँ तक नहीं पढ़ना है लेकिन अनेक आत्माओं का कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित करें तो ग्रेजुएशन की लेकिन सीए तक पढ़ाई नहीं की बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपका लक्ष्य था सीए बनना लेकिन उसके पहले आपको जो है इस आध्यात्मिक ज्ञान का जो आनंद आया इसके बारे में आपने सुना तो आपको लगा कि अपना जीवन का लक्ष्य जो है आपने समर्पण होकर स्वयं का भी कल्याण और विश्व का भी कल्याण समाया हुआ इस लक्ष्य को आपने देखा और इस अनुसार फिर आपने जो है ग्रेजुएशन करने के बाद पूरी तरह से इस संस्थान के माध्यम से सेवा करने लगे तो आइए जैसे कि आप बॉम्बे से जुड़े हुए हैं तो फिल्मी दुनिया से भी आपका ताल्लुक रहा होगा तो कौन कौन से गीत जो हैं आपको बहुत प्रेरणा देते हैं आपको अच्छा लगता है हमको गीत में ये लगता है अच्छा कि जिंदगी एक सफर है सुहाना तो बस वो सुहानी रीति से हम अपने आप को चलाते रहे ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है और बस पाना था सो पा लिया हुँ? काम क्या बाकी रहा तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया जमी तो जमी क्या आसमान पा लिया और बचपन के दिन भुला न देना ये गीत भी मुझे बहुत पसंद आता है क्योंकि ये ईश्वरीय ज्ञान का अलौकिक बचपन जो हमारे जीवन को इतना उन्नत बनाया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 यहाँ कल क्या हो किसने जाना जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना अरे ओडले तो बुले सुनने होने छोड़ने हो उड़े डोलू बुंडे छोड़ने हो बुडने छोड़ने हो उड़ने छोड़ने दिन बिताना यहाँ कल क्या हो किसने जाना और जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो कल क्या हो किसने जाना नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दैसे दीदी ने बताया कि उन्हें फिल्मी गीत जो है वो बहुत पसंद आते हैं तो एक गीत हमने सुना एक और गीत मैं थोड़ी देर के बाद सुनाऊंगा लेकिन अभी दीदी से बात करते हैं कि जैसे खेड़ ब्रह्मा एक तीर्थ स्थल है एक धार्मिक स्थल है तो इसका जो इतिहास है खेड़ ब्रह्मा स्थान का जो नाम है वो खेड़ मना खेड़ा ब्रह्मा मना इस सृष्टि का सृजन ब्रह्मा के द्वारा कुआ है तो उसके न, सोने का हल लेकर के यहाँ का गायन है आज से पाँच हजार वर्ष पहले सोने का हल लेकर ब्रह्मा जी ने इस जमीन को खेड़ा था और यहाँ यज्ञ रचा था इस रीति से इस धरती का नाम खेड़ ब्रह्मा रखा है और उनके साथ साथ मां जगदम्बा की प्रागट्य स्थान भी इसी धरती के ऊपर है मां जगदम्बा का इतना अच्छा अलौकिक मंदिर है जो देवी का दर्शन करने के लिए दाता का जो राजा था वो राजा भी यहाँ आता था देवी को बोलता था कि देवी कितने दूर से मुझे यहाँ आना पड़ता है आप भी हमारे साथ वहाँ चलो मैं आपका वहाँ मंदिर बनाऊं तो गायन है ऐसा कि देवी ने को बोला कि आप आगे आगे चलो मैं आगे आगे मैं जाती हूँ आप ये देखना कि पीछे मुड़ करके आप आगे चलते हो मैं पीछे आ रही हूँ और आप जरा भी मुड़ करके पीछे नहीं देखना तो देवी ने बहुत अच्छा कन्या स्वरूप 18 साल की कन्या का स्वरूप को धारण किया था और देवी जा रही थी लेकिन आगे चलते चलते पाँव का जो उसके आवाज़ थे वो आवाज़ माना वो राजा को सुनाई नहीं दिया तो उसको हुआ इतनी सुंदर देवी और पता नहीं क्या हुआ उसने पीछे मुड़कर देख लिया तो कहते हैं कि वहाँ अम्बाजी दाता तक देवी नहीं गई तो वहाँ यंत्र बना हुआ है अम्बाजी में और यहाँ उसका असली मंदिर असली स्थान ये खेड़ ब्रह्मा में है और ये खेड़ ब्रह्मा स्थान त्रिवेणी नदी भीमा हरण और कोसंबी तीन नदियों का यह संगम है उतना ही नहीं भृघु ऋषि क्षीरझा और बहुत अच्छे शिव के बड़े बड़े शिवालय इस स्थान के ऊपर बने हुए हैं और सारे डिस्ट्रिक्ट के सभी लोग यहाँ इसी धार्मिक प्लेस के ऊपर आते हैं यज्ञ करवाना शादी आदि करवाना बड़े अच्छे अच्छे धार्मिक प्रसंगों को कराना ये सब कुछ इस धरती के ऊपर चलता है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया खेड़ ब्रह्मा का जो इतिहास है वो बहुत ही शॉर्ट में लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया और यहाँ परिसर में अलग अलग जो मंदिर है वो कितने मंदिर है कुछ बता सकते हैं आप मंदिर तो काफी है माना विश्वनाथ भी है पशुपतिनाथ भी है सोमनाथ का मंदिर भी बना हुआ है पंखेश्वर का भी मंदिर है क्षीरजा भृगु की कि जहाँ बारह ज्योतिर्मय लिंगम उनका भी वो बना हुआ है इत बहुत अच्छे अच्छे काफ़ी माना की मंदिर जहाँ देखो वहाँ मंदिर ही मंदिर ऐसा वो तीर्थ स्थान है और सब इस नदियों में स्नान करने के बाद वो जाकर के दर्शन करते हैं दीदी आप और इन मंदिरों के साथ साथ जो अलौकिक मंदिर आपने बनाया है उसके बारे में भी बताइए यहाँ जो म्यूज़ियम बनाया गया है उनका नाम है मानव उत्थान आध्यात्मिक संग्रहालय और इस म्यूजियम में बहुत अच्छे चित्र और मूर्तियाँ रखी हुई है और सब धर्म वाली आत्माओं के पिता एक परम पिता परमात्मा सबका मालिक एक है सारे विश्व का उत्थान करने वाला भगवान है सब धर्मों का उत्थान करते हैं तो बहुत अच्छा ये संग्रहालय बना हुआ है जिसमें लाइट एंड साउंड सिस्टम का आधा घंटे की सर्किट भरी हुई है तो बहुत अच्छी तरह से उसमें आप देख भी सकते हो बड़े बड़े चित्र और मूर्तियों के द्वारा उन्होंने का समय है म्यूजियम का सवेरे सात से लेकर दोपहर को बारह बजे तक और शाम को चार बजे से लेकर सात बजे तक ये म्यूजियम खुला रहता है आप सभी को यहाँ पधारने के लिए हार्दिक निमंत्रण है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इस आध्यात्मिक जो मंदिर है मानव उत्थान आध्यात्मिक संग्रहालय जो है वो आपने नाम दिया है मानव उत्थान आध्यात्मिक संग्रहालय तो बहुत ही अच्छा म्यूजियम बना हुआ है जिसमें लाइट एंड साउंड का सिस्टम लगा हुआ है तो आप देखते भी जाएंगे सुनते भी जाएंगे तो ये एक अच्छी बात है तो मैं चाहूँगा जब भी आप खेड़ ब्रह्मा आए तो ज़रूर इस म्यूजियम का भी आनंद उठाएं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत जो दीदी जी का पसंदीदा गीत है वही सुनते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो मधु वन नाइनटी पॉइंट फोर रहो चलाखों दिए जल गए हैं कि जब से तुम्हें मेहरबान पालिया है तुम्हें पाके हमने जहां पालिया है जमीन तो जमीन आसमान पालिया तू पाते हम पर पालिया है तुझे पाते हम हम हमारा हाँ, पालिया है तुम्हें पाते हम जहाँ पालिया है जमी तो गमी तुम्हारा है तुम्हें पाते हूँ जहाँ पालिया है तुम्हें पाग हूँ आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी याद कराया है तो मैं एक और बात पूछना चाहूंगा दीदी आपसे की जैसे हम लोग जीवन में सब लोग खुश रहना चाहते हैं और ये अध्यात्मिक जीवन में तो त्याग तवस्या का जीवन ये कैसे आपको पसंद आया क्या इसमें ऐसी कोई बात है जो आपको बहुत ही आकर्षण किया जब मैंने ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त किया तो उनसे बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा से जो मेडिटेशन सीखा तो उस मेडिटेशन के द्वारा मुझे बहुत शांति शक्ति या मैं जो भी चाहती थी वो उसके द्वारा मुझे प्राप्त होता था बिल्कुल बुद्धि की इतनी अच्छी एकाग्रता उससे आई थी जो पहले जो मैं पढ़ाई पढ़ती थी तो तीन चार बार पढ़ने के बाद भी जो बात मुझे याद नहीं रहती थी वो एक या दो बार पढ़ने से मेरी एकाग्रता इतनी अच्छी बढ़ी थी जो सब कुछ याद रह जाता था उनके साथ साथ पहले की जीवन बड़ी सेंसिटिव थी मैं कुछ भी अगर कोई मुझे बोले तो मैं सहन नहीं कर पाती थी और मेरा बड़ा जिद्दी नेचर था लेकिन जब मैंने ये ईश्वरीय ज्ञान का एक एक घंटा मैंने सतत लाभ लिया तो उनके द्वारा मेरे जीवन में बहुत सा परिवर्तन आया बहुत मैं खुश रहने लगी उतना ही नहीं एकाग्रता एक बढ़ने से मुझे हर कार्य में सफलता मिलने लगी और सफलता मिलने के आधार से औरों को भी जब मैं ये ईश्वरीय ज्ञान की प्रेरणा देती थी तो उनके द्वारा औरों के दुख औरों की अशांति वो भी दूर होती थी निर्व्यसनी जीवन आज बम्बई जैसी मायावी नगरी तो व्यसन भी इतने लोगों के हैं तनाव वाली जीवन भी होती थी उसमें औरों को भी ये ईश्वरीय ज्ञान हम देते थे तो उनसे उनके जीवन में भी बहुत खुशी और शक्ति मिलती थी तो उन्होंने की प्राप्ति को देख कर के और अधिक हमको प्रेरणा मिलती थी कि अगर हमारी जीवन इतनी श्रेष्ठ बन जाए हम अनेक आत्माओं को सच्ची सुख और सच्चा शांति की उनों को प्राप्ति करावे निर्व्यसनी जीवन बनाए तो हम लोगों का कितना कल्याण कर सकते हैं तो जो उन्हों की हमें दुआएं मिलती थी वो दुआओं ने और अधिक से अधिक ये श्रेष्ठ जीवन बनाने की हमको प्रेरणा दी ज्योति दीदी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि जो खुशी आपको मेडिटेशन के माध्यम से राजयोग के माध्यम से मिल रही थी और साथ ही साथ जब आपने देखा कि इससे जो है हमारे बुराइयां या हमारे स्वभाव में परिवर्तन आ रहा है तो वही चीज़ें आप जब दूसरे लोगों को बताना शुरू कर दिया और उनके अंदर जो परिवर्तन आपने देखा तो उससे आपकी जो ऐसे आध्यात्मिक जीवन की नींव मौजूद बनती गई और आप इसमें आगे बढ़ते गए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि आध्यात्मिक क्षेत्र में हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो परिवार से भी हमें कुछ दिक्कतें हो जाती कि भाई इतनी अच्छी जीवन शैली को छोड़कर किसी और जगह हम लोग जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपने कैसे मैनेज किया परिवार वाले या समाज वाले आपके यहाँ लोग क्या कहेंगे इस बात को आपने कैसे मैनेज किया परिवार में मैं और मेरी बड़ी बहन वो दोनों तो उसी पहले दिन से लेकर के राखी पर्व से लेकर के हम लोग दोनों जुटे हुए थे उनके बाद मेरे से बड़ा भाई है तो भाई को भी ये ईश्वरीय ज्ञान की बातें बताई को भी बहुत अच्छी लगी तो और छोटी बहन है तो वो तो हमारे पीछे पीछे वो भी आने लगी तो चार भाई बहन हैं हम चारों ही कुमार और कुमारिया हैं दो बहनें हमारी जीवन सेवा में समर्पित की हुई हम दो बहनें हैं मेरे से बड़ा भाई घर में रहता है और जीवन को श्रेष्ठ बनाता है लेकिन ये जीवन जीने की जो हमने संकल्प किया कि हमें अपने जीवन को समर्पित करना है तो पिताजी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि उनकी चाहना यह थी कि नहीं वो तो सी ए तक पढ़े ये करे लोग समाज मुझे क्या बोलेंगे कि आ, मना लड़कियों को बस ये सेवा के कार्य में लगा दिया ये कर दिया आप नहीं पहुंच सकते हैं कार्य के लिए तो लौकिक समाज लोगों के कारण से पिताजी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हम अपनी जीवन को ऐसी व्यतीत करें तो हमें बहुत शुरुआत में बड़ा संघर्ष करना पड़ा मम्मी वो थोड़ा हमारी फेवर में भी थी थोड़ी पापा के फेवर में भी थी लेकिन फिर भी जैसे हम चारों ही भाई बहने जैसे पीलर थे तो ऐसे पक्के पीलर थे कि जिसके आगे माता जी और पिता जी उन्हों को भी हमारे लक्ष्य के आधार से उसको मना कि हमको परमिशन देनी ही पड़ी उनको झुकना ही पड़ा लेकिन उसके लिए काफ़ी साल चले गए हाँ और उसके लिए मना हमारी प्रेरणा स्रोत हमारी इस मुख्य विश्वविद्यालय की हमारी प्रशासिका दादी जी प्रकाश मणि जी उन्होंने लौकिक पिताजी को बहुत अच्छी तरह से समझाया इतने तक कि पिताजी माउंट आबू में गए कि मेरी इच्छा नहीं है कि मेरी बेटी अपने जीवन को समर्पित करे लेकिन जब दादी जी ने उन्हों को बहुत अच्छी तरह से समझाया माउंट आबू वाली हमारी प्रतिभा दीदी डॉक्टर निर्नौला दीदी वो सब हमारे टीचर्स थे दिव्या बहन सबकी पालना से तो उन्होंने पिताजी को इतनी अच्छी तरह से माताजी पिताजी को समझाया तो उसके आधार से उन्होंने साथ सहकार से ये जीवन को जीने की हमें प्रेरणा मिली बहुत ही अच्छी बात आपने बताया किस तरह से आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए ईश्वरीय विद्यालय की जो विचारधारा है उसको लेकर जब आप चलने लगे तो नेचुरली चीज़ें जो है डिस्टर्बेंस करेगी और घर में परेशानी तो होती है लेकिन उन सभी चीज़ों को मेडिटेशन के माध्यम से और अपने दुर्निश्चय के माध्यम से आपने उसको मैनेज किया और काफ़ी बार ऐसा होता है कि कई लोगों को कुछ अच्छी लगती है कुछ अच्छी नहीं लगती है तो यहाँ पर हमें अच्छी जो चीज़ें हैं कल्याण की जो बातें हैं उसको अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं तो आगे बढ़ते हैं और जैसा आपने किया और आपको एक सपोर्ट मिला कि आपकी दीदी और फिर आपकी छोटी बहन भाई ये सभी लोगों का एक अच्छा सपोर्ट मिला जिसकी वजह से आपको आगे बढ़ने में काफ़ी सहजता हुई और खुशी भी हुई जीवन का जो सुकून है आध्यात्मिक ताका जो सुंदर अनुभव है वो उनके पास है और काफ़ी लोगों का कल्याण वो करते रहती हैं, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स वगैरह करते रहते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे अभी कैसे लोगों को निर्वेशनी बना कर एक अच्छा सात्विक जीवन देने की प्रेरणा जो दीदी दे रही है अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से उसके बारे में आगे सुनेंगे लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक आप सुनाए हैं ब्रह्मा कुमारी सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन नाइन पॉइंट सुनते रहो मस्कराते रहो बचपन के दिन भुला न देना ओ बचपन के दिन भुला न देना आज हंस कल गुला न देना आज हँस कलगुला न देना ओ बचपन के दिन भुला न देना बदले या जीवन बीते दिल के तराने हो न पुराने रुत बदले या जीवन बीते दिल के तराने हो न पुराने कर सपन सुहाने आएंगे एक दिन यही जमाने यही जमाने याद हमारी मिटा ना देना आज हंसे कल रुला ना देना हो बचपन के दिन भुला ना देना बचपन के दिन भुला न देना आज हंसे कल रुला न देना नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष इस कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं ज्योति दीदी से हम लोग बात कर रहे हैं लोगों को इस सात्विक जीवन के बारे में बताना निर्वेसनी बनाना ये जो संकल्प उनका था दूसरों का कल्याण करने का तो उसके लिए आजकल देखिए कोई भी काम हमको करना हो या कोई भी कार्य करना हो कोई भी इवेंट करना हो तो उसके लिए बहुत कुछ हमें सोचना पड़ता है समझना पड़ता है और एक बड़े इवेंट यानी जो आध्यात्मिक मेले वगैरह दीदी करती रहती हैं उन्हीं से जानेंगे कि किस तरह से आप ये कार्य करते हैं उसके बारे में बताएँ हमने 1975 में हिम्मत नगर माना साबरकाठा डिस्ट्रिक्ट में हम दोनों बहनों ने मैं और चंद्री बहन दोनों बहनों ने हम ईश्वरीय सेवा की शुरुआत की नए से लेकर के शुरुआत की और उसके आधार से औरों को हम शिविर करवाते थे अलग अलग स्थानों के ऊपर प्रवचन आदि करके उनको ज्ञान की प्रेरणा देते थे तो उनसे लोगों को इतना आनंद आता था जो एक साल में तो हमने इतनी सारी सेवा हिम्मतनगर प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट में की जो वहाँ बहुत अच्छा सेवा केंद्र शुरू हो गया रेगुलर सत्तर अस्सी भाई बहनें नियमित रूप में लाभ लेने लगे और उनको इतनी अच्छी प्रेरणा मिली कि जिस प्रेरणा के आधार से उनों में ही ये संकल्प आया कि हमारे जैसे कितने सारे भाई बहने होंगे वो इस ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करे तो उन्हों के जीवन में भी सुख शांति आएगी वो भी निर्व्यशनी बनेंगे तो उन्होंने की प्रेरणा से खेड़ ब्रह्मा एक धार्मिक स्थान है वहाँ साल में तीन बार मेले लगते हैं क्योंकि ब्रह्मा बाबा और उनके साथ साथ माँ जगदम्बा का एक तीर्थ स्थान है डिस्ट्रिक्ट का धार्मिक प्लेस है त्रिवेणी संगम के तट के ऊपर बना हुआ ये धार्मिक स्थान तो जहाँ चैत्री मास में मेला लगता है तो उस मेले में प्रदर्शनी और चैतन्य माँ जगदम्बा की झांकी का कार्यक्रम रखा गया था जिसको देख कर के यहाँ के लोगों में बहुत अच्छी प्रेरणा आई उन्होंने बोला कि इतना कौन कैसे तपस्वी बनकर के चैतन्य देविया बनकर के बैठे हुए हैं हमको भी इस ईश्वरी ज्ञान को लेना है तो आपको अजीब सा लगेगा ये माताजी मंदिर उन्हों के ही ट्रस्टी और वहाँ के लोगों ने हमें पूरा प्रबंध फ्री में दिया था रहने करने का सब कुछ और उन्होंने ही बोला कि हमारे ही हॉल में शिविर का आप कार्यक्रम रखो लोगों को लाभ मिले तो बस मात्र बोर्ड लगाया था मंदिर के आगे और दूसरे दिन से लेकर 200 भाई बहनों ने शिविर का लाभ लिया तो उसी पर और उन्होंने को इतनी अच्छा प्रेरणा मिली कि बस नियमित रूप से हमें ये ज्ञान मिलना चाहिए तो उसी रीति से खेब्रह्मा में भी केंद्र दूसरे ही साल से लेकर के यहाँ भी शुरू हो गया उनके बाद तो ऐसे ही रीति से यहाँ के अलग अलग तालुका में एक के बाद एक हर साल नए नए हम कार्यक्रम करते रहे अस्सी की साल में बहुत बड़ा भव्य मेला हिम्मत में हम लोगों ने किया तो उसके आधार से भी सब तालुका की बहुत अच्छी रीति से सेवा हुई यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के भाई ये लोग जाते हैं बैंक मैनेजर वो गए सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में तो वहाँ भी सेंट के सेवा केंद्र नहीं था तो उन्हों को भी प्रेरणा आई कि यहाँ भी तो लोगों की सेवा लोगों को सुख शांति मिलनी चाहिए तो उसी रीति से सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में भी हमारी ईश्वरीय सेवा की शुरुआत हो गई तो उसी रीति से एक के बाद एक जैसे सबको प्रेरणा मिलती गई और ये हुआ कि हम लोगों की जीवन को देख करके एक के बाद एक बहनें समर्पित होने लगी और वो समर्पित होने के कारण से एक के बाद एक सेवा केंद्र हम खोलते ही गए तो साबरक डिस्ट्रिक्ट उसके बाद सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट और कच्छ का भी कुछ हिस्सा मांडवी जैसे वो भी हम लोग संभाल रहे हैं इस समय पर हमारे पास 28 जितनी समर्पित बहने हैं दस जीतने स्थान हैं जहां समर्पित रूप में बहने सेवाएं वर्तमान समय के ऊपर दे रही है और मेले के बड़े बड़े प्रोग्राम वो भी हम लोग करते हैं इस साल में डिस्ट्रिक्ट में चार मेले बड़े बड़े किए कि जिससे भी लोगों की बहुत मना विद्यार्थी बड़े बड़े सभी लोगों की लाखों लोगों को ये ईश्वरीय ज्ञान की प्रेरणाएँ मिली और इस साल भी गीता ज्ञान का सप्ताह कार्यक्रम हम लोगों ने हिम्मत नगर में रखा था पाँच हज़ार जितने भाई बहनों ने सप्ताह भर का लाभ लिया उनके साथ साथ अभी अठारह दिसंबर से लेकर के उनतीस दिसंबर तक सुरेंद्र डिस्ट्रिक्ट में अलविदा तनाव का बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन भी हमारा होने जा रहा है तो उसी तिथि से लोगों को बहुत खुशी मिलती शक्ति मिलती और उनकी की खुशी को देख कर के हमारी अनेक गुनी खुशियाँ और शक्ति बढ़ती ही जा रही है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया किस तरह से आप सेवा कार्य कर रहे हैं और लोगों को आध्यात्मिक क्षेत्र में जोड़ते हुए उन्हें निर्वेसनी और एक अच्छा जीवन जीने की जो जीवन शैली है वो आप बताते हैं ये बहुत ही अच्छा सेवा कार्य आप कर रहे हैं अच्छा लगा हमें ज्योति दीदी जैसे कि आप अलविदा तनाव का जो कार्यक्रम आप करने जा रहे हैं वो कब और कितने समय का रहेगा और कौन सी जगह पर करने जा रहे हैं सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर सुरेंद्र नगर में वहाँ की साइंस और आर्ट्स कॉलेज रोड के ऊपर ही है तो उनके मैदान में 18 तारीख को बहुत 108 दीप प्रागट्य बड़े बड़े महानुभावों के द्वारा करवाना है और इंदौर से हमारी ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन पूनम दीदी उस कार्यक्रम के लिए 16 तारीख को हमारे पास आ रही है जो पूनम बहन बहुत ही अच्छी तरह से बचपन से लेकर के ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त किया है वो चार्ट एकाउंटेंट की मना जिन्होंने मेडल प्राप्त किया है ऐसे चार्ट एकाउंटेंट की सुपुत्री है जिन्होंने सीएस तक की पढ़ाई की है और बहुत ही अच्छी मना तनाव मुक्ति कैसे हो उसकी बहुत अच्छी प्रेरणा का स्रोत रूप ये हमारी पूनम बहन है उनको के द्वारा 12 दिन तक 18 तारीख से लेकर 28 दिसंबर तक रात्रि को 8 से 10 बजे तक ये कार्यक्रम वहाँ होने जा रहा है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी हजारों लोगों का हम लोग भर रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे हॉर्डिंग्स शादी लगाए हुए हैं ऑफिस ऑफिस में जाकर डोर टू डोर जाकर के हमारी भाई बहने बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं जो ये कार्यक्रम को भी हम अच्छी तरह से सफल बना सके बहुत अच्छी बात आपने बताया अलविदा तनाव जो है 18 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक यानी पूरा 12 दिन तक ये चलेगा अट्ठारह से उनतीस दिसम्बर तक सुरेंद्र नगर में है आप सभी इसमें आ सकते हैं और इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं और रात में आठ से दस के बीच में ये कार्यक्रम चलेगा बारह दिन टोटल तो आप लाभ इसका ले सकते हैं तो चलिए दीदी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे सभी जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी अच्छा लग रहा है की हमारे ही खेड़ ब्रह्मा में इस तरह का जो अध्यात्मिक कार्य है बहुत ही सुचारू रूप से हो रहा है ये सुनकर सभी को खुशी भी हो रहा है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो गया गुड बाय कहने का तो मैं कहूंगा दीदी से कि जाते जाते आपको राजस्थान गुजरात के लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए क्या मैसेज आपका अंत में मैं यही कहने जाऊंगी कि कुछ पंक्तियों के रूप में मैं अपनी शुभ भावनाएँ या आप सभी से ये चाहती हूं ये पंक्तियों के द्वारा मैं आपके आगे बता रही हूं। बोल सको तो मीठा बोलो कटु बोलना मत सीखो बत ब, बता सको तो राह बताओ पथ भटकाना मत सीखो बिछा सको तो फूल बिछाओ सूल बिछाना मत सीखो लगा सको तो बाग लगाओ आग लगाना मत सीखो मिटा सको तो गर्व मिटाओ प्यार मिटाना मत सीखो जला सको तो दीप जलाओ हृदय जलाना मत सीखो कमा सको तो पुण्य कमाओ पाप कमाना मत सीखो ओम शंति दीदी जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके और आखिरी में जो चंद शब्द आपने कहे कि पाप मत कमाइए पुण्य कमाइए और दिल मत जलाइए दीप जलाइए बहुत ही अच्छी बातें आपने सुनाई और मैं चाहूँगा कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे थे और एक भी शब्द अगर दीदी की आपको आपके हृदय को टच किया हो तो ज़रूर उसे अपने जीवन में अपनाइए और जीवन को सात्विक सुंदर और खुशनुमा बनाइए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और दीदी ज्योति दी दी जी को दीजिए इजाज़त नमस्कार अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे आप सुन रहे हैं रेडियो माधपन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो तेरी आखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है तेरी आखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है ये उठे सुबह हाँ चले झुके शाम ढले मेरा जीना मेरा मरना पल को के तले तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है के गलियों में चेरे बाहरों के हंसते हुए मैं मेरे ख्वाबों के क्या क्या नगर इनमें बसते हुए ओ पलकों के गलियों में चेहरे बाहरों के हंसते हुए सेवा दुनिया में रखा क्या है ने की तस्वीर है काहत के काजल से लिखी हुई मेरी तकदीर है ओ, दिन में मेरे आने वाले समान की तस्वीर है के तले तेरी आठों के सिवा दुनिया में रखा क्या है